महाभारत पर्व आश्रेधिपर्व षडवशोध्याय ब्रह्मजी के द्वारा तमोगुण का उसके कार्य का और फल का वर्णन ब्रह्म उवाच तद व्यक्त अनुद्वक्तव्या ध्रुव स्थिर नवद्वार विद्या त्रिगुण पंच धातुकक्षेप मनोव्या करमक बुद्धे स्वामिक मित्येतन परमेकादशंभ ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है उस समय उसका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है अव्यक्त समस्त प्राकृतिक कार्यों में व्यापक अविनाशी और स्थिर है उपर्युक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है तब वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वार वाले नगर अर्थात शरीर का निर्माण होता है ऐसा जानो इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली मन सहित ग्यारह इंद्रियां हैं इनके अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है बुद्धि इस नगर के स्वामिनी है ग्यारहवा मन दस इंद्रियों से श्रेष्ठ है स्रोतां ते पुनः पुनः इसमें जो तीन स्रोत चित्तरूपी नदी के प्रवाह हैं वे उन तीन गुण नाड़ियों के द्वारा बार बार भरे जाते एवं प्रवाहित होते हैं तमोरजस्था सत्व गुणानेता तथा न अन्योन मिथुना सर्व तथान्योनजीवि अपाश्रयाष्चा तथान्योनर्तिन अन्या सप्ताह त्रिगुण पंच धातव सत्वरज और तम इन तीनों को गुण कहते हैं ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आश्रित एक दूसरे के सहारे टिकने वाले एक दूसरे का अनुसरण करने वाले और परस्पर मिश्रित रहने वाले हैं पाँचों महाभूत त्रिगुणात्मक हैं। तमसो मिथुनम तत्व तत्व मिथुनम रजचाप्य सत्व सत्वस्य अमिथुनम तमह तमोगुण का प्रतिद्वंदी है सत्वगुण और सत्वगुण का प्रतिद्वंदी रजोगुण है इसी प्रकार रजोगुण का प्रतिद्वंदी सत्वगुण है और सत्वगुण का प्रतिद्वंदी तमो गुण है प्रवर्तते रजो जत्र सत्व तत्र प्रवर्तते जहाँ तमोगुण को रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है नैसात्मक तमो विद्या त्रिगुणम मोह संगतम अधर्म लक्षण चयतम पाप कर्मचू काम समूप में तत्व दृश्यते चापि संगतम तम को अंधकार रूप और त्रिगुण में समझना चाहिए उसका दूसरा नाम मोह है वह अधर्म को लक्षित करने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्वान रहने वाला है तमो गुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है प्रकृत्यात्मक रजो गुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है यह दृश्य जगत उसी का स्वरूप है उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है प्रकाशम सर्वूते शू लाघुव सद्धानता सात्त्व रूप में लाघुव प्रकाश लघुता गर्भहीनता और श्रद्धा यह सत्वगुण का रूप है गर्भहीनता के श्रेष्ठ पुरुषों ने प्रशंसा की है एक गुण तत्वा वक्ष्यंते तत्वेतुभ सामस अभ्यास युक्ता अब मैं तात्विक युक्तियों द्वारा संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ इन्हें ध्यान देकर सुनो स्तंभ हो ज्ञान भ्याग कर्मणाम स्वप्न स्तंभ भयम लोभ स्वतः कृतम दूषणम अस्मृति विपाक नास्तिक्यम भिंडवृत्ताता निर्विशेष अंधत्व जघन्य गुणवृत्ति अकतेम अज्ञान ज्ञान मनिता अमैत्रीताो हद्धा मूण भाव अनार्जनमंस्यम कर्म पापम अचेतना गुरुत्म थन्न भाव अभी सवा गति ये ते गुण वृत्ता संप्रके चांदेता भाव लोके भावसिता तयम्यंते सर्वे तेता गुण मोह अज्ञान त्याग का अभाव कर्मों का निर्णय न कर सकना निद्रा गर्भ भय लोभ स्वयं शुभ कर्मों में दोष देखना स्मरण शक्ति का अभाव परिणाम न सोचना नास्तिकता दुष्चरित्रता निर्विशेषता अच्छे बुरे के विवेक का अभाव इंद्रियों की सुशीलता हिंसा आदि अनिंदनीय दोषों से प्रयुक्त होना अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना शत्रुता काम में भंड लगाना अश्रद्धा मूर्खतापूर्ण विचार गुटिलता नासमधि पाप करना अज्ञान आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना भावभक्ति का ना होना अजितेंद्रियता और निज कर्म अनुराग ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं इनके सिवा और भी जो जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई है वे सब तमोगुणी ही हैं परिवाद कथा कथान्यम देव ब्राह्मण वेद के अत्याग्चाभिमान मोहो मनु तथा क्षमा मत्सूतेम नृत्य मेषते देवता ब्राह्मण और वेद की सदा निंदा करना दान न देना अभिमान मोह क्रोध असहनशीलता और प्राणियों के प्रतिमाशर्य ये सब तामस भ्रता है वृथारंभा के अवृा दानी चाहन मृत्ये मृत्य में चेह विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक व्यर्थ दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना व्यर्थ भोजन करना भी तामसिक कार्य है अतिवादिक्षा चयिमता अश्रद्धानता चा संते अतिवाद अक्षमा मसरता अभिमान और अश्रद्धा को भी तमोगुण का वर्ता माना गया है से यही कैचिल्लोक पापकर्मी मनुष्या भिन्नमरिया ते सर्वेतामसास्मृता संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब गुणी माने गए हैं जोनी पाप तेमि प्रभक्ष ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जो योनिया निश्चित की हुई है उनका परिचय दे रहा हूँ उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढके ले जाते हैं और कुछ त्रियक जोनियों में जन्म ग्रहण करते हैं स्थावर स्थावन आभूतानि पशु वाहन च द्रव्यादाधन शूकाश कृमकीट विहंगमा अंडजा जंतवा चतुष्पदा उन्मत्ता बधिरा मूका ये चापापरोिण मनामसी दुर्वृत्ता स्वर्मा कृतलक्षण अवास्रोत्येत मग्ना आमसाह स्थावर अर्थात वृक्ष पर्वत आदि जीव पशु वाहन राक्षस सर्प कीड़े मकोड़े पक्षी अंडज प्राणी चौपाए पागल बहरे गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले कोड़े आदि मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव तथा दुख में निमग्न रहते हैं उनके चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्नता की ओर होता है इसलिए उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं वे तमोगुण में निम्न रहने वाले सभी प्राणी तामसी है तेजा मतकर समुद्र एक बक्षा मतः परम यथा ते सुन लोकान लभन ते पुण्यकर्मिण इसके पश्चात मैं यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी ज्योति में गए हुए प्राणियों का उत्थान और समृद्धि किस प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होते हैं अन्यथा प्रतिपन्ना सुविधाए चर्मण स्वकर्मनता च्राह्मणा सुबहषिण संस्कारेणोर्धुमा यहाँ ती यतम सलोकताम स्वर्गंतवानाषा वैदिकी श्रुति जो विपरीत योनियों को प्राप्त प्राणी है उनके पाप कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तब शुभ कर्मों के संस्कारों के प्रभाव से स्वकर्मनिष्ठ कल्याण कामी ब्राह्मणों की समानता को प्राप्त होते हैं अर्थात उनके कुल में उत्पन्न होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशील होकर ऊपर उठते हैं एवं देवताओं के स्वर्गलोक में चले जाते हैं यह वेद की श्रुति है अन्यथा प्रतिपन्नाथे विवृद्धा स्वेष कर्म छो पुनरावृत्ति धर्मती है मनुषा वे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य देवभाव को प्राप्त हो जाने के कारण अनंतर जब वहाँ से दूसरी योनि में जाते हैं तब यहाँ मृत्युलोक में मनुष्य होते हैं पाप योनि समाहप्डाह चाण्डाला भूख चू चुका वर्णान पर सचापी प्राप्तवं उत्तरोतरम मन में से कोई कोई बचे हुए पाप कर्म का फल भोगने लगते के लिए पुनः पापी पाप योनियों से युक्त चांडाल गूँगे और अटक कर बोलने वाले होते हैं और प्रायः जन्म जन्मांतर में उत्तरोत्तर उच्च वर्ण को प्राप्त होते हैं शुद्ध योनि मतिक्रम्य तमसा गुणा स्रोत मध्य तामसे तामस एज शुद्र योणि से आगे बढ़कर भी तामस गुणों से युक्त हो जाते हैं और उसके प्रवाह में पड़कर तमोगुण में ही प्रवृत्त रहते हैं अभी इस अभि स्वस्तुका महामोह स्मृत ऋतियो मुनियो देवा मुह तुखेव यह जो भोगों में आसक्त हो जाना है यही महामोह बताया गया है इस मोह में पढ़कर भोगों का सुख चाहने वाले ऋषि मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है तमो महा मोह महामोह क्रोध क्रोध तम अर्थात अविद्या मोह अस्मिता महामोह राग क्रोध नाम वाला तामिश्र और मृत्यु रूप अंधतामिश्र यह पांच प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई गई है क्रोध को ही कहते हैं वर्ण तो गुण वर्णत गुणत्योतमो विप्राकृतम वो यथाविधि वर्ण गुण जोनि और तत्व के अनुसार मैंने आपसे तमोगुण का पूरा पूरा यथावत वर्णन किया कौन वे तदुध्यते साधु कौन वे तत्साधु पश्य अतत्धर्षी यमस तत्वक्षण जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है यह विपरीत दृष्टि ही तमो गुण की यथावधुक्त परावरम नरो वेद गुण निमान सताम से सर्वगुण प्रमुचते इस प्रकार तमो गुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया तथा तमोगुण से प्राप्त होने वाली ऊँची नीची योनिया भी बतला दी गई जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वह संपूर्ण तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है इस श्री महाभारती आश्वेधि की परमढ़ी अनुग्रता परमढ़ी गुरुशिष्य संवादि सत्रोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु गुरुशिष्य संवाद विषयक छत्तीसवां अध्याय पूरा हुआ